उधारी अर्जुन तथा भीमसेन को भी यह दुख सहना पड़ रहा है हे श्री कृष्ण मेरे किन पापों के कारण हो रहा और किस कर्म को करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है हे hey, श्री किस कर्म के करने से मनुष्य दयद्र नहीं होता किस कर्म से बंधुओं से वियोग नहीं होता किस कर्म से किसी से बैर नहीं होता और किस कर्म हे केशव उन कर्मों को आप मुझसे कहिए बोले से ही निकाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे युधिष्ठिर एक समय पिता की आज्ञा से श्री राम राज्य को छोड़कर जानकी और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में निवास करते थे एक दिन जंगल में आहार खोजते हुए श्री लक्ष्मण जी को जब कुछ नहीं मिला और सायंकाल का हे भाई संताप मत करो संसार में सभी लोगों को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है मनुष्य पूर्व जन में जो देता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है हे महाबाहो जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के रस युक्त भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को दिया है वही भविष्य में अनेक प्रकार के उत्तम भोगों ये हम लोगों के कर्मों का दोष है हे लक्ष्मण निश्चय ही हम लोगों ने ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त नहीं किया इसलिए हे महामते ये सब अपने कर्मों का भोग है ऐसा समझकर तुम चिंता छोड़ दो वन में जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को इस प्रकार समझा रहे थे उसी समय अकस्मात वहां से अगस्त आ पहुंचे तब श्री हे श्री भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली वाराणसी नाम की नगरी है जहां मनुष्य निवास करने से अपारतर आर-पार से रहित संसार समुद्र से पार हो जाता है उस नगरी में देवदत्त तथा दनंजय नाम के दो ब्राह्मण थे जिनमें देवदत्त तो अत्यंत धनी था दनन्जय दरिद्र होने से बड़ा ही दुखी था उस दरिद्र है जिससे मैं दाने-दाने के लिए दुखी हो रहा हूँ, क्या मैंने परिवार के गर्भवती स्त्री तथा छोटे बच्चों को छोड़कर अकेले भोजन किया अथवा मेरे घर से अतिथि निराश होकर लौट गया क्या मैंने अन्न की उपेक्षा की अथवा श्रद्धा पूर्वक मैंने अन्न का दान नहीं किया अथवा अनप्राप्त प्राप्त होने पर मैंने उसे अथवा क्या मैंने गली में पड़े हुए अन्य की उपेक्षा की अथवा किसी के द्वारा अन्न दिए जाने पर मैंने उस अन्न का त्याग कर दिया अथवा श्राद्ध में निमंत्रित होने पर मैंने धर्म के गर्व से नहीं गया या देवता और पितरों को अर्पित किए बिना ही मैंने भोजन किया अथवा कुल देवता तथा यज्ञ आदि अथवा पितरों के श्राद्ध दिन आने पर मैंने बहाना खोजकर विघ्न डाला अथवा देवता पितर तथा द्विज को मैंने सदैव दुखी दिया। जिस कारण मुझ कुटुंबी को आज अन्न दुर्लभ हो गया मैं बड़ी कठिनाई से ये अत्यधिक परिश्रम करने पर भी केवल पेट भरने मात्र अन्न प्राप्त आता भूख से तड़पते हुए इन बच्चों को भूख से भी लगते हुए ये बच्चे जब दुखी माता को रोटी देने के लिए चिल्लाने तथा रोने लगते हैं तो उस समय ये रोते हुए मुझे भी रुला देते हैं। भूख से तडबते रहने कारण इन बच्चों के मुख की कांति मलिन हो गई है। भूख भूखे हुए बच्चे जिस समय कपड़े में बंधे हुए अन्य को खोजने लगते हैं उस सम उस समय मुझे पता चलता है कि हाय यह दरिद्रता मुझे किस पाप के कारण आई है निश्चय ही मैंने कलेशों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा नहीं की अथवा सोना तथा गौ का दान नहीं किया और एकादशी का व्रत नहीं किया मालूम होता है कि मैंने दूसरे की स्त्री को वश देखा किसी है अथवा मैंने माता को अत्यधिक अपने कुक्रत्र से अलग रखा है अथवा इस्त्रियों का संघार देखकर मैंने ईर्ष्या से उनकी निंदा की अथवा ऋतुकाल में पत्नी प्रसंग नहीं किया या भोजन करते समय इस्त्री को गाली दी है अथवा दूसरों की चुगली की है या मैंने सदैव दूसरों की हिंसा की है अथवा अकारण ही किसी द्वेष और कलेश से झगड़ा किया तब वो ब्राह्मण निश्चय करके नियम पूर्वक रहने लगा वो मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर मुक्त मंडप ज्ञानवापी में रुद्र सूक्त का जप करने लगा और रात को मरकत मड़ के समान हरे-हरे कुशों को बिछाकर सो गया अपनी दरीद्रता का ध्यान कर भगवान शंकर पार्वती का स्मरण करता हुआ नियम सो गया उस पहले कांचीपुरी के राजा का सत्रमर्दन नाम का एक पुत्र था जिसका अत्यंत विश्वास पात्र पात्र हेरंब नामक मित्र था वह शत्रुमर्दन राजकुमार कदाचित कदाचित हेरंब के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया वह राजकुमार अपनी सेना के साथ सुवर भैसे हिरन तथा खरगोश आदि का वध अत्यंत पराक्रम के साथ करने लगा उसी समय पर्वत के समान एक विशालकाय सुवर दिखाई पड़ा वह इतना भयंकर मालूम पड़ता था कि पृथ्वी को चूर कर देगा और क्रोध से राजकुमार की समस्त सेनाओं को निगल जाएगा। राजकुमार की पैदल सेना ने उस पर चारों तरफ से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे पकड़ने के लिए छेद हो जाएगा उसमें। और उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से भूखते हुए सैकड़ों कुत्तों ने घेर लिया। वो सुअर भी सबको समात तड़के समाज समझता लोड़ों के अंडकोषों को फाड़ दिया इससे घोड़े भी भाग गए इस प्रकार अत्यधिक कोलाहल होने से सत्रमर्दन भी वहां पहुंच गया उसे सत्रमर्दन ने अपने बाणों से तीक्ष्णता पूर्वक प्रहार किया सुवर ने राजकुमार के बाणों की उपेक्षा कर राजा के घोड़े की ओर धावा किया राजकुमार का घोड़ा उस सुवर को आते देखकर अब तलवार को संभालकर सुवर के पीछे दौड़ा। उस राजकुमार के पीछे घोड़ा ना रहने से कोई भी पैदल जाने वाली सेना उसके साथ ना जा सकी। केवल हेरम भी उसके पीछे पीछे गया। क्योंकि उसका घोड़ा राजकुमार के घोड़े के समान था। सत्रमर्दन ने सैकड़ों कोस जाकर उस सुवर को मार डाला। और घोड़े से उतरक ततपश्चात भूख तथा प्यास से घबराए हुए उन वीरों ने भी थोड़ा विश्राम किया विश्राम करने के उपरांत इन वीरों ने भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण समित हवन करने की लकड़ी तथा कुसा लिए हुए किसी मुनि से जल के लिए याचना की मुनि ने उन वीरों को अपने आश्रम में ले जाकर उनके मार्ग की थकावट को दूर किसान के खेत काट लेने से ज्यादा खेत में से सब अन्य बीन लेने पर जो अन्न शेष बचता है उसी को मुनि लोग बीन कर लाते हैं और उसी अन्य को उच्च कहते हैं से अत्यंत पवित्र सावा का सत्तू उन्हें खाने के लिए दिया मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू को राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से लिया और उसने मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू की निंदा की और उसकी उपेक्षा कर उसके दोष को कहता हुआ थोड़ा खाकर पृथ्वी पर इधर-उधर फेंक दिया उस मूर्ख ने इस प्रकार मुनि के द्वारा दिए गए सत्तू का इस प्रकार अनादर किया इधर राजकुमार ने पृथ्वी पर फेंके हुए सन्न का अत्यंत आदर से धोने में उठाकर साथ अपने साथी हेरम और कहा कि जो तुम्हारा बड़ा भाई देवदत्त है, वो उस जन्म में राजकुमार था। उसने जो धन दाने से युक्त होकर कणकण के द्वारा निर्मित मुनि द्वारा दिए गए सत्तू का उपयोग करने से काशी नगरी में जन्म लिया। और कणकण से निर्मित सत्तू के द्वारा दिए गए उसी सत्तू के अनादर दोस से वही हैरम तु इस प्रकार जो लोग अन्न का अनादर करते हैं वे सदैव दरीद रहते हैं उन्हें कभी भरपेट अन्न नहीं मिलता और हमेशा दुखी रहते हैं इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को नीरस अन्न को भी अमृत की तरह भोजन करना चाहिए और ब्राह्मण को प्रतिदिन अत्यंत अच्छे सुसंस्कृत अन्न का दान करना चाहिए इसलिए हे ब्राह्मण सोपने में किसी ब्राह्मण के द्वारा दिए गए इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण की नींद टूट गई और व्रत करने की उत्सुकता से उसने इस व्रत को व्रत करने का निर्णय किया वो वृद्धों से तथा अन्य देश से समागत धार्मिकों से अनपूर्णा व्रत के विषय में पूछा तथा अनेक ग्रंथों में अनपूर्णा व्रत का पता लगाने लगा इस प्रकार अनेक तीर्थों का विसरण करता हुआ प्राग ज्योतिषपुर आसाम की ओर गया उसने बड़ी श्रद्धा से भगवती कामाक्षा का पूजन किया और उसी स्थान पर तालाब के उत्तरी तट पर जहां अनेक प्रकार के वृक्ष थे इधर-उधर घूमने लगा वहां उस पर उसने दिव्य रेशमी वस्त्र धारण की हुई अत्यंत सुंदर नेत्र वाली स्त्री तथा इस व्रतचर्या की विधि क्या है इस पूजा तथा व्रत का क्या फल है और किस समय में यह उत्तम व्रत किया जाता है तब श्रीयो ने, ने कहा हे ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से सुनो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की जो अत्यंत शक्ति हैं, जो सारे जगत में व्याप्त होकर स्थितियां तथा जिनसे संसार पार्वती हैं स्वस्तिकाल में लोग उन्हें माया करते हैं कहते हैं और पालन के समय वही अनपूर्णा के नाम से विख्यात हैं और संघार काल में वही काल हैं इस प्रकार वह एक होते हुए भी कार रूप से तीन प्रकार की हैं मैं स्वस्तिकाल में पालन करने वाली अनपूर्णा का व्रत कर रहा हूं ये व्रत मार्ग सीस अ और लाल कुमकुम चंदन तथा अगुरु से उस डौरे की पूजा करनी चाहिए अन्नपूर्णा के निकट उस डौरे को रखकर फिर उसे धारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के दिव्य वस्तुओं से भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए और 17 हरे का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी चाहिए हे अन्न देने वाली डोरे को धारण करना चाहिए ये व्रत करने वाली स्त्री हो तो अपने बाएं बाहु के मूल में उस डोरी को धारण कर और अत्यंत स्वस्थ चित्त से इस कथा को सुने हे तुम सर्वशक्तिमयी हो तुम्हारा नाम ही है यह दुर्वा जो सभी पुष्पों का स्वरूप है तुम्हें समर्पित कर रहा हूं हे तुम्हें नमस्कार सुकल सफेद वस्त्र धारण कर राती में पूजा कर्म में स्थित हो धान के बाल का कलप्रच बनावे तथा उसके नीचे भगवती अनुपूर्णा की मूर्ति स्थापित करें वह अनुपूर्ता अनुपूर्णा की मूर्ति जपा अड़होल के फूल के समान लाल वन की होनी चाहिए प्रसन्नमुख तीन नेत्र मस्तक पर चंद्रमा तथा शरीर नवीन युवा ईरसत हास्य अर्थात थोड़ी मुस्कुराहट से जुकत प्रसन्नमुक्त वाली अनुपूर्णा की मूर्ति रत्न के सिंहासन पर होनी चाहिए उस मूर्ति के बाईं और माणिक का पात्र अन्य से भरा हुआ दाहिने हाथ में रत्न की कल्चुल होनी चाहिए सोला पत्ते वाले कमल में कृप्यान नंदिनी मेदिनी भद्रा गंगा भावरूपा तितिचा माय हे देवी मेरे द्वारा दी गई इस पूजा को ग्रहण करो तुम्हे नमस्कार है वर तथा अभय को प्रधान करने वाली बंदूक फूल के समान सोबन वड़ वाली अनपूर्णा का आवाहन हाथ में फूल लेकर करना चाहिए हे देव देवेश भगवान शंकर की प्राण बल्लभा देवेश अनपूर्णा मेरे द्वारा दी गई इस पूजा को ग्रहण करो तुम नमः पाद्यम समर इस मंत्र से नंदा को जल देवें पश्चात् गिरिश कांता भगवती उमा को अर्जु और राजमनी प्रदान करें जगन माता गिरजा को चंदन तथा मधुपर्क समर्पित करें और फूल लेकर निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली गिरिंद्रतने श्री महेश्वर की महिषी तथा � इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप दीप नैवेद, वस्त्र सिंदूर आभूषण तांबूल तथा अनेक प्रकार के सुगंध सौभाग्य आदि द्रव्य भगवती को समर्पित करें फिर भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपने बाहु से डौरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखें हे मां संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली तो तीनों लोगों का पालन करने वाली हूँ मैं तो तुम्हारा दास हूँ अतः है माँ तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो फिर अनपूर्ण व्रत की कथा सुने गुरु को दक्षिणा प्रदान करें तथा सत्रह पात्रों में पकवान से पूर्ण कर ब्राह्मणों को दान दे फिर सुवासिनी सुहागनी औरतों को भोजन करावें पच भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दें प्रार्थना इस प्रकार करें हे मां हम तथा हमारी स्त्री और हमारे बच्चे तुम्हारे सेवक हैं हे मां हम लोगों को तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त तौर कोई सहारा नहीं है हे मां हमारे अपराधों को छमा करो और मेरे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखो कल पूर्वच बनाए चत्रहवें वर्ष में उसका उद्यापन करें पूर्वत्र 17 पाकों को पकवान से पूर्ण कर वस तथा बांस के छतरी से ढक दें फिर ब्राह्मणों को अन्न तथा घेंहों का दान करें गुरु को अन्न का तीन पात्र प्रदान करें रात्रि में परिवार वालों के साथ भोजन करें और अनुपूर्णा का उत्सव करें इस प्रकार ब्राह्मण संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाला यह अनुपूर्णा कर व्रत मैंने तुमसे कहा है जिसे इस व्रत के फल में संदेह हो तथा जिसे देवता और गुरु वचनों में श्रद्धा ना हो उसे व्रत नहीं करना चाहिए जो भक्ति तथा श्रद्धा से रहित हो नास्तिक चित्त को निगुहन करने वाला षट हो उसे उस व्रत नहीं करना चाहिए जिसे कहना चाहिए उन स्त्रियों के द्वारा अनपूर्णा व्रत को सुन का धनंजय बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने जन्म को कृतार्थ समझता हुआ इस स्त्री समूह को प्रणाम किया फिर अनपूर्णा का व्रत करने लगा वह इस व्रत को करके अपने घर काशी में गया उसकी लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ने लगी मतवाले घोड़े हाथी से उसका घर सुशोभित हो रहा था उसके जो सुंदर धारण किए हुए ऐसी अनेक दासियों से उसका घर समलंक्रत हो गया। एक वर्ष के भीतर ही वो कुबेर के समान लक्ष्मीवान हो गया और राजकुमारों के सदर से उसके भ्रत घर में विचरण करने लगे वो ब्राह्मण भी युवा हो गया उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया प्रथम वाली प्रथम विवाह वाली स्त्री से दूस एक समय वो ब्राह्मण अपनी जेठी स्त्री के निवास की ओर मार्ग सीस कृष्ण पंचमी को उसने अनुपूर्णा व्रत के निमित्त हाथ में डोरे को बांधा फिर भोजन कर वो अपनी दूसरी स्त्री के घर गया और दूध के समान स्वच्छ सहिया पर कामार्थ वो अपनी स्त्री से आनन-संभोग करने लगा उसकी चंचल स्त्री स्वभाव के कारण पत्नी ने अनेक इस आशंका से उसने ब्राह्मण के हाथ में बंधे हुए उस डोरे को छीनकर दासी के द्वारा आग में जलवा दिया। काम के आवेश में रहने के कारण ब्राह्मण को इस बात का पता ही नहीं चला। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण ने अनपुण्णा का व्रत करने के विषय में के लिए दूसरे दिन उस ब्राह्मण ने अनपुण्णा की कथा के समय अपन जब किसी ने कुछ नहीं कहा तब उस ब्राह्मण ने एक दूसरा डोरा हाथ पे बांध लिया उस डोरे को अग्नि में जला देने से उस ब्राह्मण की लक्ष्मी वर्ष के भीतर ही विनष्ट हो गए और वो धनंजय पहले से ही बड़ा दरिद्र हो गया। उसे कहीं विक्षा भी ना मिलती थी पर वो घबड़ा उठा और विचार करने लगा कि मेरे ड पहले जब मैं दरिद्र था तो भिक्षा भी मिल जाती थी पर इस बार की दरिद्रता में तो मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती अब मैं इसका कारण किससे पूछूं कि मेरी लक्ष्मी क्यों नष्ट हो गई अस तो जो हो मैं पुनः उस देश में चलूं उन स्त्रियों से इसका कारण पूछूं ऐसा विचार कर ब्राह्मण उस कामाक्षा देश को गया जहां उसे व्रत प्राप्त हुआ था वहां जाने पर उसे ना तो वो नगर दिखाई पड़ा ना ही स्त्रियां दिखाई पक्षी भी वहां दिखाई नहीं पड़ते थे मनुष्य की बात तो दूर रही वो ब्राह्मण चिंता करता हुआ उस निर्जन वन में अकेले घूमने लगा वो विचार करने लगा कि जिस पापी ने मेरे हाथ का डोरा ले लिया और मेरे व्रत का विघात किया उसे क्या लाभ हुआ वो सुंदर नगरी कहां है वो देवता तथा देवालय भी नहीं दिखाई केवल कलेश सैने के लिए ही ब्राह्मणों प्राणों को धरती धारण नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर वो धनंजय के सामने कुएँ की मर, मरने की इच्छा से कूद पड़ा। उस कुएँ में गिरने से उसे कोई चोट तो नहीं लगी, किंतु एक प्रकार से एक प्रकाश दिखाई पड़ा। वो उसी रास्ते में जाकर एक उत्तम प्रदेश में पहुँच गया, जो � उस प्रदेश में मयूर नृत्य कर रहे थे सुंदर पर्वत की श्रेणियों से वो विराजमान था मतवाले कोकिल बोल रहे थे और भवरों का समूह गुंजार कर रहा था फलों से लदे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों और कजली दलों से वो प्रदेश बड़ा सुशोभित हो रहा था यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया फिर उसने समुद्र के समान एक वो तरंग से संस्पृष्ट वायु से आसमान को छू रहा था उसी तालाब के दूसरे किनारे पर उस ब्राह्मण ने बड़ा मधुर गाना सुना खड्ज गांधार ऋषभ स्वरों में गाया जाने वाला वो संगीत बड़ा आकर्षक था धीरे-धीरे उस गाने का पता लगाता वो ब्राह्मण स्फटिक मणि से बने हुए अत्यंत समृद्ध एक भवन को देखा उसमें उस ब्राह्मण ने बेरोकटोक उस भवन में प्रवेश किया और मडी से बने हुए एक मंडप को देखा है। जिस मंडप के मध्य में इस स्फटिक मडी के समान देदीप्यमान अत्यंत तेजस्वी एक पुरुष नाच रहा था वो पुरुष सूर्य की अनेक मडियों से सुशोभित था उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे वो जटा किए हुए था और उसके तीसरे नेत्र स्त्री बैठी थी वो लवंग इलायची युक्त पान से उसका मुख सुसोबित था उसका शरीर बंदूक पुष्म के समान अत्यंत लाल था सुंदर दारशियां उसे मनोहर तांबूल का बीड़ा दे रही थी सुंदर चवन के चलने से उसके कर्णभूषड़ इधर-उधर डोल रहे थे जिससे उसके मुख की शोभा बढ़ रही थी उसका मुख अनेक इसनियों के द्वारपाल ने ये कौन है ये कौन है ऐसा कहकर भेद से उसे आगे जाने से रोक दिया फिर भगवती के भावों का इशारा करने पर उसे अंदर ले गए फिर ब्राह्मण वो ब्राह्मण उस समय बड़ा भयभीत हो रहा था उसने भगवती के पास जाकर उन्हें शाष्टांग प्रणाम किया और भगवती के कांति से हतप्रभ हो ये समस्त दुख तथा दरिद्रता का विनाश करने वाली हैं तथा ने प्रकार की संपत्ति देती हैं और सृष्टि के स्थिर करने वाले देवताओं के भी देव ये महेश्वर हैं यही शिव हैं और ये उनकी माय शक्ति अनुपूर्णा है ब्राह्मण इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो शिव शक्तिआत्मक ही है इनका ये जिसको कामरूप देश में नदी के किनारे सखियों द्वारा किया जाता हुआ तुमने देखा था उस व्रत के करने से तुम्हें पुनः आयु लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान प्राप्त करोगे हे ब्राह्मण भागे के छह होने पर लक्ष्मी इंद्र को भी छोड़ देती है परंतु इस अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र पवित्र तथा धनादिक का वियोग तुम प्रसन्न और जगत के दारिद्र दुख का विनाश कर रक्षा करो तथा सभी को पवित्र कर दो करो हे माँ वही संसार में धन्य है वही कुल तथा शील से युक्त है जिससे तुमने करुणा पूर्वक देखा है और जो अपारतर संसार रूपी समुद्र से संपूर्ण प्राणियों को तारने वाला है उस भगवान विश्वेश्वर को नमस्कार है तब उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है, उनके लक्ष्मी का विनाश कभी नहीं होता, उन्हें कभी भी अन्य का क्लेश कष्ट नहीं होता, ना उनकी संतति का विनाश ही होता है। और जो मेरे इस व्रत को कहेंगे, वे राजाओं से पूजित होंगे, वे सदैव धर्मशील तथा गुणों से युक्त था, मधुर भाषण करने वाले होंगे, हे � उस व्रत का अनुष्ठान करो मैं तुम्हारे ऊपर सदैव अनुग्रह करूंगी अब मैं काशी जा रही हूं विगनेश्वर के दक्षिण में तुम हमारा निर्माण करो इसके बाद प्रसन्न होकर भगवती ने ब्राह्मण को वरदान दिया हे ब्राह्मण पुत्र दंदपाणि मेरे अत्यंत प्रिय गण है तो उन्हें तुम प्रसन्न करो वे आंत में तो वारणसी काशी में जाकर मेरे गण होगे तथा तुम्हारी स्त्री पार्वती सदर्श होगी। तत्पश्चात वो ब्राह्मण भगवती पार्वती और भगवान संकर को प्रणाम कर काशी चला गया। महा जाकर कल्याण दायक न का व्रत किया हे राजन उसने अच्छे-अच्छे पकवान बनाकर सबको इकट्ठा करके श्री न जी का नकु व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस अनुपुना को व्रत करके भगवान रामचंद्र जी ने भी पुना अपनी राज संपत्ति एवं सब सुख सुविधाएं प्राप्त की थी हे महाबाहो यदि आप भी अपनी लक्ष्मी यस कीर्ति तथा संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो अपने सभी भाइयों के साथ इस व्रत को अवश्य कीजिए प्रायः करके जो व्यक्ति भाग किसी की उन्नति भी नहीं देखना चाहते हैं वक्र भेंद्र अर्थात नंदी बैल पर चढ़ने वाली भगवान संकर की अर्धांगनी पत्नी सब पर दया रखने वाली ऐसी हिमालय सी अन्नपूर्णा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कथा पूरी हो गई Karena keri, berapa keri, saundarya ratna keri, milikota kelgora pavankeri, pratyaksha maheshwari, yaleya jalavamsh pavankeri, tashi pura di swari, diksham dehi kripavalam balakeri. Mata napu ne swari, manarat na vicitra busanakari ke mamba radam bani, matahar vasita rujikari, kashi puradi Shamdeh kripa valamban karya mata nampune swere yoga nanda kari ripuksaya Marta go cerkari, umkar bijak syari. Mokshar var kavat patan Kashi pura di swari. Eksham deh krupalam ban kari, Mata na puneshwari. bandodari. Kela natakasutra kele nakari, vipyanadi pangpuri. Sri Vishveshmana prasada nakari, Kashi pura di swari. Hiksham dahi kripa walambanakare Mata napurneshvari Shurve sarvajane shvari Bhagavati Mata napurneshvari Beni nila zaman kunta lderi Nitya nada shvari Sampshan moksha kari sadh. Mas ta warna nakare, Shambhu strivavaa kare. kare. Kashi ratri Jaleshwari trilahari, Nitya kura sharvale. Swargadwar kavat शांते हि कृपा वलंबन करें मातर्न पूर्णेश्वरि देवी सर्व विचित्र 옴 নে স্বাদু পায়ো더라 প্রিয়কলি সৌভাগ্য 마হেশ্বরে ভক্তা বিষ্ট করি সদা শুভ করি কাশীপুরাধিশ্বরী দীক্ষাং দেহি কৃপাবলং বনকরি মাান্তান পূর্ণেশ্বরে Chandra kana l koti koti sadhushi, Chandraam shubimba duri, Chandra kagne ka samana kunda duri, Chandra kavne swari, Malapusta mata kripa sagare sarva ananda kari sada shiva kare vismeshwara dheeshne dhare saksha gandha kare ni ramaya kare kashi puradishwari Sada poorni Sada poorni Shankara Prana valdhade Jnana vairagya Siddhyatam Bhiksham Dehi Japaarvati Mataj Japaarvati Devi Pita